भारतीय व्याख्यान वैदिक उपदेश तात्विक और व्यवहारिक जब स्वामी जी के अलमोड़े में ठहरने की अवधि समाप्त हो रही थी उस समय उनके वहाँ के मित्रों ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया एक भाषण हिंदी में दें स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना पर विचार कर उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी हिंदी भाषा में व्याख्यान देने का उनका पहला ही अवसर था स्वामी जी ने पहले धीरे धीरे बोलना शुरू किया परंतु शीघ्र ही वे अपने विषय पर आ गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे जैसे वे बोलते जाते थे उनके मुंह से उपयुक्त शब्द तथा वाक्य निकलते जाते थे वहाँ पर कुछ उपस्थित लोग जो शायद यह अनुमान करते थे कि हिंदी भाषा में व्याख्यान देने में शब्दों की बड़ी कठिनाई पड़ती है कहने लगी कि इस व्याख्यान में स्वामी जी की पूर्ण विजय रही और संभवतः वह अपने ढंग का अद्वितीय था उनके व्याख्यान में हिंदी के अधिकृत प्रयोग से यह भी सिद्ध हो गया कि वक्तृत्व कला की दिशा में इस भाषा में सपनातीत संभावनाएं हैं स्वामी जी ने और एक भाषण इंग्लिश क्लब में अंग्रेजी में भी दिया था उस सभा के अध्यक्ष थे गोरखा रेजिमेंट के कर्नल पुली उस भाषण का विषय था वैदिक उपदेश तात्विक और व्यवहारिक जिसका सारांश इस प्रकार है पहले स्वामी जी ने इस बात का ऐतिहासिक वर्णन किया कि किसी जंगली जाति में उसके ईश्वर की उपासना किस प्रकार बढ़ती है तथा वह जाति जो जो अन्य जातियों को जीतती जाती है उस ईश्वर की उपासना भी फैलती जाती है इसके बाद उन्होंने वेदों के स्वरूप एवं उनकी विशेषताओं तथा शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन किया और फिर आत्मा के विषय पर कुछ प्रकाश डाला इस सिलसिले में पाश्चात्य प्रणाली से तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रणाली धार्मिक तथा मौलिक महत्व के रहस्यों का उत्तर बाह्य जगत में ढूंढने की चेष्टा करती है जबकि प्राच्य प्रणाली इस सब बातों का समाधान बाह्य प्रकृति में न पाकर उसे अपनी अंतरात्मा में ही ढूंढ निकालने की चेष्टा करती है उन्होंने इस बात का ठीक ही दावा किया है कि हिंदू जाति को ही इस बात का गौरव है कि केवल उसी ने अंतर निरीक्षण प्रणाली को खोज निकाला और यह उपाय उस जाति की अपनी चीज तथा विशेषता है इसी जाति ने मानव समाज को आध्यात्मिकता की अमूल्य निधि भी दी है जो उसी प्रणाली का फल है स्वभावता इस विषय के बाद जो कुछ किसी भी हिंदू को अत्यंत प्रिय है स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उस समय मानव आध्यात्मिकता के शिखर पर ही पहुंच गए जब वे आत्मा तथा ईश्वर के संबंध की चर्चा करने लगे जब यह दर्शाने लगे कि आत्मा ईश्वर से एक रूप हो जाने के लिए कितनी लालयत रहती है तथा अंत में किस प्रकार ईश्वर के साथ एक रूप हो जाती है और कुछ समय के लिए सचमुच ऐसा ही भास हुआ कि वक्ता वे शब्द श्रोत्रागण तथा सभी को अभिभूत करने वाली भावना मानो सब एक रूप हो गए हों ऐसा कुछ भान ही नहीं रह गया कि मैं या तू अथवा मेरा या तेरा कोई चीज है छोटी छोटी टोलियाँ जो उस समय वहाँ एकत्र हुई थी कुछ समय के लिए अपने अलग अलग अस्तित्व को भूल गई तथा उस महान आचार्य के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों तथा प्रचंड आध्यात्मिक तेज में एक रूप हो गए वे सब मानो मंत्र मुग्ध से रह गए जिन लोगों को स्वामी जी के भाषण सुनने का बहुधा अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें इस प्रकार के अन्य कई अवसरों का भी स्मरण हो आएगा जब वे वास्तव में जिज्ञासु तथा ध्यानमग्ध श्रोताओं के सम्मुख भाषण देने वाले स्वयं स्वामी विवेकानंद नहीं रह जाते थे श्रोताओं के सब प्रकार के भेद भाव तथा व्यक्तित्व विलुप्त हो जाते थे नाम और रूप नष्ट हो जाते थे तथा तो केवल वह सर्वव्यापी आत्मतत्व रह जाता था जिसमें श्रोता वक्ता तथा उच्चारित शब्द बस एक रूप होकर रह जाते थे